हाँ तो था ये सत्य यही था ना नज्ञान भी मतलब ज्ञान के साथ न रहने वाला पदार्थ नहीं, है। ज्ञान, वाला नहीं है।, है ज्ञान के साथ न रहने वाला पदार्थ नहीं है मतलब पदार्थ किसके साथ रहेगा ज्ञान के साथ न रहने वाला पदार्थ नहीं होता है अर्थात पदार्थ ज्ञान के काल में ही भी दिमाग होता है ज्ञान के काल में अस्थि तू है स्वप्न आदि में कल्पित आदि से अर्धम लेना स्वप्न आदि में कल्पित ज्ञान पदार्थ के बिना रहता है तो है ना पदार्थ के बिना रहता है पदार्थ के साथ न रहने वाला होता है इति अना दिशा दिशा इस रिचि के द्वारा यदि शब्द हल है ना भागुदी मृा होता है हल है वचन का रूप है दिशा इस रीति के द्वारा जो बौद्ध दुद विद्वान वस्तु स्वरूप का करते हैं, है ना? और क्या कहते हैं तो कहते हैं स्वप्न विश्व कि स्वप्न के पदार्थों के समान का पदार्थ स्वप्न के पृष्ठों के समान बाय पदार्थ ज्ञान की कल्पना मात्र है ज्ञान की कल्पना मात्र है परमार्थता नास्तु में वो यही मूल है आज के जो पंचायत जो उसका मूल शब्द की बौद्ध ग्रंथ ही उनके आधार है इति ये तथा इदं महात्म वस्तु कथम अ प्रमाणात्मक ज्ञान वस्तु वस्तुस्वरूप उत्पुज तदेवाफंत श्रद्धे वचना और ये तथा ऐसा लगाएंगे यहाँ पर तथा अन्वय के क्रम से मैं एक बार पढ़ूंगा तथा स्वहात्मे न प्रत्युपस्थितम इदम वस्तु अब ज्यादा गड़बड़ नहीं है अन्वय में है ना तथा तीन प्रकार ऋण है उस प्रकार से जैसा वो कहते हैं तीन प्रकार स्व्यत्म कर स्वूप पदार्थ की महिमा क्या है स्वदूप स्वमहात्म कर स्वरूप तथा तीन प्रकार उस प्रकार से स्वमहात्म्यन कर स्वद्रूपेण अपने सदरूप से विद्यमान प्रतिपस्थित करते उपस्थित होने वाले या विद्यमान अपने सदरूप से विद्यमान ईदम वस्तु अपने सदरूप से विद्यमान यह बाह्य पदार्थ वस्तु है ना अपने सदरूप से विद्यमान यह बाह पदार्थ वस्तु का क्या अर्थ हो गया बाह्य पदार्थ हो गया अच्छा अप्रमाणात्मक कथन क्या है ना अप्रमाणात्मक विकल्प ज्ञान वलेना वस्तु वस्तुस्वेन उत्सृज्य तदेव अप्लपंत तदेव अप्लबंत ते ते आ नृद्धि आमाणात्मक विकल वस्तु वस्तुस्वूप उत्सृज तदेव अप्लपन ते कथम कथम मिला श्रद्धे वचन स्यु या श्रद्धे बची रहा कथम सू लगा देंगे क्या होगा ये पहले क्या था कि अपने तथा उस प्रकार अपने सदरूप से विद्यमान अपने सदरूप से प्रतिपस्थित करके उपस्थित होने वाला या विद्यमान अपने सदरूप से विद्यमान इदम वस्तु या बाय पदार्थ या बाय बाय पदार्थ किस रूप से विद्यमान है सदरूप से तो सदरूप से विद्यमान है तो वो हमेशा रहेगा ज्ञान के साथ ही रहेगा ये बात नहीं है अपने सदरूप से विद्यमान वाय पदार्थ अप्रमाणात्मक विकल्प ज्ञान बलेन अप्रमाणात्मक है ना मतलब अप्रामाणिक स्वप्न ज्ञान के बल से विकल्प ज्ञान बलेन का क्या अर्थ है स्वप्न ज्ञान बलेन ये अप्रामाणिक स्वप्न ज्ञान के अप्रमाणिक स्वप्न ज्ञान दृष्टांत थे दृष्टान्त वो स्वप्न ज्ञान को बनाते है ना जैसे स्वप्न जैसे कि स्वप्न ज्ञान पदार्थों के बिना होता है जैसे बाय पदार्थ के बिना क्या होता है स्वप्न ज्ञान वैसे ही क्या है जागृत ज्ञान भी बाय पदार्थों के बिना है जैसे विषय विषय के स्वप्न ज्ञान होता है वैसे बाय विषय के बिना जागृत ज्ञान होता है तो किसके बल पर वो जागृत ज्ञान को कहते हैं बाय पदार्थ के बिना होता है स्वप्न ज्ञान के बल से कहते हैं और स्वप्न ज्ञान कैसा है अस्रामिक है लग गया हाँ स्वप्न ज्ञान का स्वप्न ज्ञान बलिन दृष्टान्त स्वप्न ज्ञान दृष्टान्त कहता है अप्रमाणिक अप्रमाणात्म कर अप्रमाणिक आप, स्वप्न ज्ञान के बल से वस्तु स्वरूप वस्तु स्वरूप वस्तु का बाध्य करके या वस्तु स्वरूप का निषेध करके है न मतलब बाह्य वस्तु का निषेध करके बाह्य वस्तु का निषेध करके तदेव अपलता वस्तु का ही खंडन करते हुए बाय वस्तु का ही खंडन करने वाले के कथम विद्वान कैसे श्रद्धेय वचन वाले होते हैं हो सकते हैं मतलब तो जिनकी बातों पर श्रद्धा की जाए उसे क्या कहेंगे श्रद्धेय वचन वाले और किन बात पर श्रद्धा की जा सकती है तो वे कैसे श्रद्धेय वचन वाले हो सकते हैं जो अप्रामाणिक ज्ञान के बल से जो है वस्तु स्वरूप का निषेध करते हैं निषेध करना है तो प्रामाणिक ज्ञान के बल पर करो स्वप्न ज्ञान सुनो अप्रामाणिक उसके बल पर तुम क्या जाते ऐसा कहते हो ये मतलब हुआ है ना लग जाएगी तीन प्रकार उस प्रकार से स्वहत्म प्रत्युपस्थितम अपने सदरूप से विद्यमान वायु पदार्थ कर का सदरूप से विद्यमान है ना सदरूप से जो विद्यमान होगा हमेशा रहेगा अपने सदरूप से विद्यमान इस वायु पदार्थ का स्वप्न ज्ञान से दृष्टान स्वप्न ज्ञान दृष्टान्त से वायु वस्तु का या वायु वस्तु का निषेध करके उसका ही खंडन करते करने वाले ते वे बौद्ध विद्वान कैसे श्रद्धे वचन वाले हो सकते हैं कैसे विश्वसनीय वचन वाले हो सकते हैं उनकी बातों पर कैसे विश्वास किया जाए है कोई पत्थर मारे तो बोले क्या तुम्हारे अंदर से निकला है। निकल आएंगे निकल कर पत्थर लगने ऐसा तो ये तो बाय पदार्थ है ज्ञान के प्रति विषय कारण है विषय नहीं होगा और ज्ञान नहीं होगा विषय रहने पर हमेशा ज्ञात ही हो या उससे क्या। है क्या वहाँ जड़ पदार्थ ज्ञान से प्रकाशित होते हैं हमेशा प्रकाशित है? नहीं।, नहीं।, नहीं होते हैं तो जब उनके साथ हिंदी आदि का संयोग होने पर ज्ञान होगा तभी तो प्रकाशित होगा जाएगी और प्रकाशित होने से पहले भी, भी दिमाग रहते हैं वो ऐसा तो सब कुछ मंदूकों की यह सब भाषा है कु आगे देखेंगे कुटस क्या क्या और किस कारण से अन्यायम कर चित्त की कल्पना मानना बाय पदार्थों को चित्त की कल्पना मानना और किस कारण से बाय पदार्थों को चित्त की कल्पना मानना अनुचित है अन्यायम कर और किस कारण से एक अधिकार वायु पदार्थों को चित्र की कल्पना मानना है अच्छा लग जाएगी कुंसी तो किस कारण से अनुचित वहां था ना ज्ञान परिकल्पना के पदार्थों के समान ये वायु वस्तु में कैसी है ज्ञान की कल्पना मात्र है कल्पना है ये सही बात है कल्पना है तो भी कल्पना करके कुछ भी बना बहुत लोग कहा करते है सुना है पूरा संसार क्या है? अपनी कल्पना है पूरा संसार अपनी कल्पना है आग जलाते हो और तो जो कल्पना है तो जो तुम दो रोटी की तुम कल्पना नहीं कर सकते हो मकान बनाने के लिए उसके उपादान जो है ये तो सीमेंट का ग्रहण करते हो पूरे संसार को कल्पना देखने वाला उसे बड़ा मूल्य कौन होगा ईश्वर के सत्य संकल्प से बनाया जनता है सत्य संकल्प तो तो ने किया कल्पना ही नहीं करता है तो अपना इंजेक्शन की कल्पना कर लो यही रोग निगरानी की कल्पना कर लो दो नहीं डॉक्टरों के घर के आए थी जी तुझे करने दो तो सी लगाते हैं जब कल्पना ही है तो कल्पना तो कल्पना कल्पना जरूर कर लो मान लो गर्मी नहीं है आपने गर्मी दुग की कल्पना की है तो मान लो है नहीं गर्मी बात खत्म हो गई तो फिर उसमें ये बात से ऐसी क्या लगाना पंखा क्या लगाना कल्पना तो क्या आएगी कोई बह पदार्थो निपड़ी तो होती तो है क्या संसार कल्पना है तो वैसे ज्ञान जरूर हो जाएगा तो फिर ये कल्पना तो आपको ठीक ज्ञान होना चाहिए कि वास्तव में नहीं है तो फिर साधनों का इस्तेमाल करना है तो ना हाथी के खाने के और दिखाने के और, और। हालत है झूठ बोलने का स्वभाव पड़ जाता है अब तो ध्यान देंगे अब इसमें देखना योग सूत्र में पतंजलि क्या बोलते हैं वस्तु सामने एकता होने वस्तु की एकता होने पर जैसे इस पुस्तक को आप देखते हैं आप भी देखते हैं ये पांच आदमी देख रहे हैं तो है। तो पर पुस्तक कितनी है ये तो वस्तु की एकता होने पर पांच लोग देख रहे हैं तो कितने लोगों को ज्ञान हो रहे हैं पांच लोगों को होने वाले ज्ञान की संख्या कितनी हुई पांच लगाइए वस्तु की एकता होने पर ज्ञान के ज्ञान का भेद होने से ज्ञान का चित्त का ज्ञान वस्तु की एकता होने पर ज्ञान का भेद होने से ज्ञान भिन्न भिन्न है ना तो वस्तु की एकता होने पर ज्ञान भिन्न भिन्न होने से या ज्ञान भिन्न भिन्न होने के कारण तयो इन दोनों का का वस्तु और ज्ञान प्रथक प्रथक प्रथक अस्तित्व प्रथक प्रथक इनका, प्रथक प्रथक प्रथक इनका, इनका इनका प्रथक प्रथक सत्ता है किसकी हाँ ज्ञान और वस्तु की पृथक पृथक सत्ता है ध्यान देंगे यहाँ पर ये शांत योग सिद्धांत के अनुसार ज्ञान किसने रहता है चित्त में लेकिन बहुत भी, चित भी। ले लोग जो है ना चित्त और ज्ञान को एक ही मानते हैं ज्ञान से अलग कोई चित्त इसलिए बौद्ध मत के साथ चर्चा की ज्ञान के लिए इन्होंने भी चित्त पद का प्रयोग कर दिया बौद्ध दि लोगों के यहाँ ज्ञान से अतिरिक्त चित्त नहीं जिससे वाल पदार्थ ज्ञान तो से अतिरिक्त नहीं है तो चित्त भी ज्ञान से अतिरिक्त नहीं है तो बौद्धों के साथ वार्ता में ज्ञान के लिए चित्त पद का प्रयोग किया अब इसको समझने का प्रयास करो वस्तु की एकता होने पर ज्ञान भिन्न भिन्न होने से अभी जैसे देखिए जैसे कि एक कोई भी आप वस्तु ले लीजिए कोई एक वस्तु ले लीजिए, मान लीजिए कि कोई एक गाय को सुंदर किसी के पास है, वो अच्छा दूध देती है तो जिसको दूध देती है ना गाय अच्छा उस व्यक्ति को गाय का कैसा ज्ञान होता है सुखात्मक अनुभव होता है उस व्यक्ति को गाय का अनुभव कैसा होता है ध्यान हाँ। देंगे शांति और दर्शन में कोई ज्ञान सुखात्मक होता कोई दुखात्मक होता कोई मूहात्मक होता अनुकूल स्वयं प्रतीत होने वाला ज्ञान ही क्या है सुख है और प्रकूलस्वन प्रतीत होने वाला ज्ञान ही क्या है सुख है ज्ञानी सुख देखा योगदर्शन में ज्ञान से सुख ज्ञान से दुख ऐसी जो प्रक्रिया न्याय वैशे की या दूसरे दर्शनों की है वो यहाँ नहीं माना गया है ना अब ध्यान देने जैसे बहुत अड़चने भी है जिस बताइए विषय और विषय का ज्ञान और उसको प्रकाशित करने वाला ज्ञान दोनों एक काल में विद्यमान रहते है कि नहीं रहते भिन्न काल में प्रत्यक्ष ज्ञान जब होगा तो प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है प्रत्यक्ष ज्ञान और उसका विषय एक काल में रहेगा आपको इसका प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है तो ज्ञान के स्तम काल में यह विद्यमान है कि नहीं विद्यमान है विद्यमान बताइए सुख सुख होता है ना आपको तो सुख भी ये वृत्ति जो देखना सुख ज्ञान को लोग अलग मानते हैं किसी ज्ञान से सुख किसी ज्ञान से दुख तो जैसे कि दूसरे दर्शनों के अनुसार संक्रमण के अनुसार ज्ञान क्या है अंताकरण की वृत्ति है और सुख दुःख क्या है अंताकरण की वृत्ति परिणाम वृत्ति है तो अंत तो वृत्तियाँ जो है एक क्षण में एक काल में एक वृत्ति कितनी होगी एक ही होगी तो सुख और सुखाकार वृत्ति सुख और क्या है कि उसका ज्ञान ये एक साथ रहेंगे सुख की वृत्ति आदित्य न्याय वैसे में क्या है कि बुद्धि सुख दुख इच्छा व्यस्त व्यक्त बुद्धि का तो वहां ज्ञान है तो ज्ञान और सुख एक साथ रहेंगे आत्मन के संयोग से सुख उत्पन्न हुआ आत्मन के संयोग से ज्ञान उत्पन्न हुआ तो दोनों एक साथ होंगे तो होगा वैसे तो सुख का ज्ञान दुख का ज्ञान होगा कैसे तो ये बड़ी समस्या है और इसलिए जो योग दर्शन की बात ही सुन ये समस्या न्याय व्यक्ति दर्शन में है कि सुख के क्षण में उसको विषय करने वाला ज्ञान कैसे रहेगा क्योंकि एक क्षण में एक ही ज्ञान होता है है ना न्याय सूत्र में है अयुगप ज्ञानानुपत्ति मनसूर लिंगम एक साथ ज्ञान का उदय उदयना होना मन का लिंगम है तो मन के अणु होने का ये प्रमाण है कि एक एक साथ ज्ञान नहीं होते हैं एक क्षण में एक ही ज्ञान होता है एक साथ तो भी ये समस्या आती है तो अब हमारे क्या एक मतलब क्या है कि योग शास्त्र के अनुसार सब कुछ त्रिगुणात्मक है।, है ना सुखात्मक तो सभी प्रत्यय सभी ज्ञान कैसे है कोई सुखात्मक कोई दुखात्मक कोई गुणात्मक मान लीजिए गाय किसी की दूध देती है सुख चाहती है तो उसको गाय का अनुभव कैसा होगा सुखात्मक सुखात्मक गाय का ज्ञान होगा और किसी अब वही गाय उसी गाय से जिस व्यक्ति को लाभ नहीं हो रहा है वो व्यक्ति को दुख होगा गाय वही है तो उसको कैसा ज्ञान होगा दुखात्मक ज्ञान होगा उसी गाय का अब कोई बहुत गर्दनाक होगा वो सोचेगा ये गाय मर जाए तो है हुँ? हमको तो मिलती नहीं है तो उसको उस गाय का कैसा ज्ञान हो रहा है मोहात्मा है ना वस्तु एक ही है किसी को सुखात्मक ज्ञान हो रहा है किसी को सुखात्मक हो रहा है किसी का मोहात्मक ज्ञान मतलब उस गाय से किसी को सुख होता है किसी को दुख होता है किसी को मोह होता तो वस्तु एक है कि नहीं है, है? अच्छा अब ये तो पंक्ति लगाना वस्तु सामने एक अर्थ है की वायु पदार्थ की एकता होने पर वायु पदार्थ की एकता होने पर और ज्ञान भिन्न भिन्न होने से ज्ञान क्या है होने से ज्ञान और पदार्थ का पृथक पृथक सत्ता होती है ज्ञान और विषय की पृथक पृथक थोड़ा इसको और समझने का प्रयास करेंगे कि वस्तु तो एक ही है थी। अब जिसका अदृष्ट है धर्म अच्छा है जिसका धर्म है उसको उस वस्तु से क्या होगा सुख होगा सुखात्मक ज्ञान होगा और जिसका अधर्म है उसको क्या होगा और प्रबल अधर्म है बहुत ज्यादा तो कैसा वो होगा मोहात्मा होगा ये ये बात थोड़ी आती है और कोई ज्ञानी है जिसको विवेक ख्या हो गई है वो तटस्ट रहेगा उसको ना सुख होगा ना दुख होगा ना मोह होगा वो कैसा रहेगा उदासीन रहेगा चार व्यक्ति देखना एक ही वस्तु से किसी को सुख हुआ किसी को दुख हुआ किसी को मोह हुआ और कोई कैसा बना रहा उदासीन बना रहा कटस्ट बना रहा चार व्यक्ति हो गए ना अब जो कहते है ना की ये ज्ञान ये वाय विषय क्या है ये कल्पना है बाय विषय क्या है प्रश्न होता है कि बताइए इन चारों में से किसकी कल्पना है एक की कल्पना है की कल्पना है किसकी कल्पना है आप विचार करके देखिए आप जो है ना कल्पना से कोई भवन का निर्माण कर लीजिए खूब बढ़िया कल्पना से भवन बना लो बना लिया आपने जो आपने भवन बनाया आपकी कल्पना का जो भवन है आपके द्वारा कल्पित जो भवन है उसके साथ आपके चित्त का संबंध होगा हम्म और आपके द्वारा कल्पित जो विषय है कल्पित जो भवन है उसके साथ इनके चित्त का संबंध होगा बात इस में तो यदि यह बाय पदार्थ किसी किसी के चित्त की कल्पना हो तो जिसके चित्त की कल्पना है उसके अतिरिक्त अन्य चित्त के साथ उनका संबंध होना चाहिए पर यह संबंध होता है कि नहीं होता है नहीं जो जो चित्त के कल्पित पदार्थ है उसके साथ दूसरे के चित्त का संबंध नहीं होता लेकिन जो बाय वस्तुएं है ना वो आदि जो बाय पदार्थ है उनके साथ बाहे जो पदार्थ है उनके साथ सभी के चित्त का संबंध होता है तो आप उनको क्या मानेंगे कल्पना मानेंगे क्या बस सीधी बात होगी यदि कल्पित हो और दूसरे के चित्र संबंध नहीं होना चाहिए संबंध होता इस वो है इसका मतलब कल्पित सीधी बात है कल्पित नहीं है सर कल्पित नहीं गर्मी कल्पित है गुरु जी बोले पंखा चलाओ गुरु तो कल्पित तो तो तो तो तो है।, तो तो है तो उसने क्या कल्पना कल्पना तो उसी कल्पना अपने दस मंदिर के घर बनाया तो आप गिरा दी सकते सबसे कल्पना है गिरा तो गिराने क्या दिन लगती है गर्मी की कल्पना की तो आप ठंडी कर लो कहते हैं जो कल्पना वो ज्ञान से निबड़ित ठीक हो जाएगी गर्मी में ठीक बूथ से निबड़ित हो जाएगी फिर वायु साधन की क्या जरूरत है खत्म करने की क्या जरूरत है आगे ध्यान देंगे तो कल्पना मान सकते हैं इसको नहीं, नहीं मान सकते तो इसका मतलब क्या है कि ज्ञान और विषय दोनों भिन्न भिन्न है ज्ञान और विषय दोनों भी भी दोनों कि ध्यान देना ज्ञान की कल्पना नहीं है विषय दोनों तो अलग अलग है और क्या है हाँ अब यही इसमें बताना है अपन हम लग गए की ये बाय विषय की एकता होने पर ज्ञान के भिन्न भिन्न होने से वाय विषय की एकता होने पर ज्ञान भिन्न भिन्न होने से ज्ञान और विषय का पृथक पृथक अस्तित्व होता या ज्ञान और विषय की पृथक पृथ सत्ता होती है ज्ञान और विषय की सत्ता कैसी होती है पृथक पृथक सत्ता होती दोनों की सत्ता है उसी सत्ता नहीं है ये नहीं कह सकते हैं है, है ना हाँ और कभी भी अभाव होता है वाई पदार्थ का रूपांतरित होगा जिसे जल से हमने समझाया किसी को भी देखी रूपांतर होगा अभाव कभी भी नहीं हो सकता है दिनों वालों में तो कहते हैं लकड़ी जो है ना अग्नि काष्ट को जलाकर स्वयं समाप्त हो जाती है क्या समाप्त हो जाती है कुछ रात बन जाता है कुछ भुआ बन जाता है समाप्त क्या होती है रूपांतर होता है उसका ना, तो पागल ना, तो है ना अचेत पदार्थ जी के तो बने रहते हैं कुछ और उसका आत्मा के साथ कोई विरोध भी नहीं है लग गई है लोगों को तो वही लोग सब अपलाप करते करते मर जाते है कर कुछ नहीं खाते अब ध्यान देंगे बहुचित्ता आलम्बनी भूतम एकम वस्तु साधारणम बहुचित आलम्बनी भूतम का अर्थ है बहुत ज्ञानों का विषय बनने वाला क्या बहुत ज्ञानों का विषय बनने वाला एकम वस्तु का है एक वस्तु अभी दृष्टान से समझाया ना कोई एक विषय है, है और बहुत लोगों को ज्ञान हो रहा है तो बहुत ज्ञानों का विषय बनने वाला एक वस्तु साधारणम सभी ज्ञानों के प्रति समान है बहुत ज्ञानों का विषय बनने वाली एक वस्तु सभी ज्ञानों के प्रति समान है है ना वस्तु तो समान है वस्तु में तो कोई अंतर नहीं है ना तो बहुत ज्ञानों के प्रति विषय बनने वाली एक वस्तु सभी ज्ञानों के प्रति समान है आगे देखेंगे तद खलू खलू आपके अलंकार में तद कहते तद वस्तु वह वस्तु ना एक चित्त परिकल्पितम की वह वस्तु वह पदार्थ एक चित्त की कल्पना नहीं है एक चित्त की कल्पना है, नहीं है मतलब एक ज्ञान की कल्पना नहीं है एक ज्ञान की कल्पना नहीं है मतलब एक प्राणी के एक मनुष्य के ज्ञान की कल्पना नहीं है वो वस्तु एक मनुष्य के ज्ञान की कल्पना नहीं है ना भी अनेक चित्त पर परिकल्पित अनेक चित्त पर परिकल्पितम कि अनेक मनुष्यों के ज्ञान की भी कल्पना ना तो एक के ज्ञान की कल्पना और न ही अनेक के ज्ञान की कल्पना है अनेक से तुमने कभी सोचा था कि ऐसा हमारे साथ हो जाएगा तो क्या बोलेगा सोचा सोचना था कोई जाते जाते फिर टूट जाता है जो कल्पना हो गई कि वास्तुन टूट हाँ, कल्पना हो गई तो कल्पना इस से से ठीक कर लोगे नहीं टूटा है सर तो के तो तो उसमें है ना क्योंकि जो ज्यों ज्ञान का जो कार्य है ना कल्पना वो तो ज्ञान से निवृत होती कर्म से निगृत नहीं होती तो प्लस्तर बनना वो कराना प्रति कराना सब कर्मी तो वही क्यों करते हो अच्छा तो अनेक चित्र पर कल्पिना वसीना की अनेक अनुष्यों के चित्र की भी कल्पना नहीं है किन्तु स्वप्रतिष्ठन किन्तु वो अपने रूप में स्थित है कौन वस्तु अपने रूप में स्थित है मतलब सग रूप में स्थित है कि प्रतिष्ठान कि आता है वस्तु सामने चित्त दे वस्तु की एकता होने पर ज्ञान का खेद होने से क्योंकि वस्तु की, की एकता होने पर ज्ञान का खेद होता है अब बताते हैं धर्मावेक्ष चित्त वस्तु सामने सुख ज्ञानम बहुत वस्तु की एकता होने पर भी धर्म की अपेक्षा करके चित्त को सुखात्मक ज्ञान होता है सुख रुख ज्ञान होता है वस्तु की एकता होने पर भी धर्म की अपेक्षा करके चित्त को क्या होता है हाँ सुखात्मक ज्ञान होता है लग जाएगा अधर्मापेक्षम तब यो दुख ज्ञानम तो तथा योग यहाँ लगाएंगे कि वस्तु सामने यहाँ भी संबंध है वस्तु की एकता होने पर भी तथा एवं करते उस वस्तु से भी वस्तु की एकता होने पर भी उस वस्तु से ही अधर्म की अपेक्षा करके चित्त को दुखात्मक ज्ञान होता है लग जाएगा आगे ही अविद्यापेक्षा है ना मतलब वस्तु की एकता होने पर भी वस्तु की एकता होने पर भी तथा एवं करते उस चित्त से ही अविद्या की अपेक्षा करके चित्त को मोहात्मक ज्ञान होता है चित्त को क्या होता है यह चित्त दर्दकरण है ना ये जो अभी चित्त से आ रहा है अब ध्यान देंगे और सूत्र में चित्त ज्ञान रखने है सम्यक दर्शनापेक्षम तथा यो मध्यस्थ ज्ञानम वस्तु की एकता होने पर भी तथा यो करते उस वस्तु से ही सम्यक ज्ञान की अपेक्षा करते सम्यक ज्ञान मतलब विवेकिया की सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से उस चित्त को उदासीनात्मक ज्ञान होता है क्या कहेंगे कि थे थे होता है कैसा तो ज्ञान होता है हाँ। उदासी को दुखात्मक किसी को मोहात्मक किसी को तटस्थात्मक मतलब किसी को कि सुख हुआ किसी को दुख हुआ किसी को मोह हुआ कष्ट बना रहा कैसे तत्व कहते वह कष्ट चित्ते किसम उससे चित्त के द्वारा कल्पित है बताओ कि वो बाय पदार्थ अलग अलग तरह के मनुष्य हो गए ना तथ करते वो बाय पदार्थ किस मनुष्य के चित्त के द्वारा कल्पित है किस मनुष्य के चित्त के द्वारा कल्पित है अन्य चित्त अर्थेना परिकल्पित नर्थ नित्तोपरागो युक्त क्या अन्य चित्त परिकल्पित अर्थे न्यस्त चित्तोपरागो न युक्त अन्य चित्त कल्पित परिकल्पित अन्य मनुष्य के चित्त के द्वारा कल्पित पदार्थ के साथ लगेगा अन्य मनुष्य के चित्त के द्वारा कल्पित पदार्थ के साथ का थे, अन्यस्या थे, अन्यस्या थे। अन्य कार्य अन्य मनुष्य से अन्य मनुष्य के चित्त का संबंध होना उचित नहीं है लग जाएगा अन्य मनुष्य के चित्त के द्वारा कल्पित पदार्थ के साथ अन्य मनुष्य के चित्र का सम्बन्ध होना उचित नहीं है लग गई बात प्रस्माद उस क्या सिद्ध होता है वस्तु ज्ञान योग उस कारण से सिद्ध होता है ग्राह्य ग्रहण भेद भिन्न योग ग्राय तथा ग्रहण के भेद से भिन्न ग्राह्य किसे कहेंगे विषय को वस्तु को ग्रहण किसे कहेंगे ज्ञान को तो एक ग्राह्य है ये ग्रहण है ग्राह्य विषय ग्रहण व्ञान ग्राह्य तथा ग्रहण के भेद से ग्राह्य तथा ग्रहण के भेद से भिन्न भिन्न वस्तु और ज्ञान का वस्तु और ज्ञान ग्राय और ग्रहण के भेद से भिन्न कौन है वस्तु और ग्राय और ग्रहण के भेद से भिन्न भिन्न वस्तु और ज्ञान का विभक्ता पंथ है कि अलग अलग सत्ता होती है किसकी अलग अलग सत्ता होती है तो ज्ञान हाँ। के बिना भी सही की सत्ता नहीं है अलग गलत है ज्ञान के बिना भी उसकी सत्ता है भले ही वो प्रकाशित हो या ना हो है भले ही आपको तो बोध हो या नई विषय तो वह वैसे तो हो जाएगा अच्छा न अनयोह संकर गंधो भी अनुभव करते हैं यहाँ पर ज्ञान और विषय में ज्ञान और विषय में अभिन्नता की गंध भी नहीं है संकर का अभिन्नता ज्ञान और विषय में अभिन्नता का ज्ञान और विषय में अभेद का लेस भी नहीं है भी? नहीं एक ग्रह या एक ग्रहण है ज्ञान और विषय में अभिन्नता का गंध भी नहीं है अभेद का लेस भी नहीं है सांख्य सक्षे पुनर्वस्तु त्रिगुणम चलम चा गुणम शांत और योग दर्शन में समानता है है ना कोई भेद नहीं है तो इसलिए कहा गया है और क्या गुण वृत्त और गुणों का स्वभाव चलायमान है गुण एक जैसा रहते हैं घटते बढ़ते रहते कभी सत्व अधिक हो गया कभी रज अधिक हो गया पुनः शांत मत में वस्तु त्रिगुणात्मक है और गुणों का स्वभाव कैसा है चलायमान है इसी करते इसलिए या इस प्रकार धर्मादि निमित्त की अपेक्षा करके वस्तु चित्तों के, के धर्म निमित्त की अपेक्षा करके वस्तु चित्त के साथ संबंधित होती है है ना? तो धर्म की अपेक्षा करके चित्त के साथ संबंध होगा तो सुख हो जाएगा अधर्म की अपेक्षा करके संबंध होगा तो दुख हो जाएगा और क्या है कि फिर अविद्या की अपेक्षा करने से मुंह हो जाएगा और समय ज्ञान की अपेक्षा करने से तटस्थ बना रहेगा व्यक्ति ऐसा इस प्रकार धर्मादि निमित्त की अपेक्षा करते वायु वस्तु धर्मादिमित्त की अपेक्षा वाली वायु वस्तु के साथ संबंधित होती है अभिसंबे कर संबंधित होती है क्या निमित्तानुपस्थ्य प्रत्येक उत्पन्न मानव से, से प्रत्यय से और निमित्त के अनुसार उत्पन्न होने वाला ज्ञान जब धर्मगुप्त निमित्त है तो कैसा ज्ञान होगा हाँ प्रत्यय करते ज्ञान और अपेक्षा अर्म निमित होगा तो कैसा ज्ञान होगा और अभिज्ञान निमित होगी तो और होगा तो हाँ क्या और निमित्त के अनुरूप उत्पन्न होने वाले ज्ञान का ज्ञान का विषय उस उस रूप से हेतु होता है विषय उस उस रूप से हेतु होता है अपने अपने रूप से हेतु होता है लग गया और निमित्त के अनुरूप उत्पन्न होने वाले ज्ञान का विषय उस उस रूप से हेतु होता है अच्छा निमित्त के अनुसार ही विषय मतलब सात्विक भी बन जाएगा राजस भी बन जाएगा तामस भी बन जाएगा तटस्थ भी बन जाएगा कौन निमित्त के अनुरूप जैसे बन जाएगा सात्विक राजस्व तामस हो ये विष्णु पुराण में आया है ना तो कोई वस्तु सुखात्मक है ना ही कोई दुखात्मक है ना कुछ सुप्रूफ है ना कुछ दुपुरूफ है जैसा अपना अपना कर्म होता है वही प्रतीत होता है वस्तु है लेकिन एक रूप सुख रूप दुख रूप मोरूप इस प्रकार की नहीं है जो तो है अपने कर्म के अनुसार उन रूपों में होती है वह रात है इन रूप अलग अलग प्रतीत होते अपने अनुसार प्रतीक होते हैं और जो भगवान की विभूति है वो प्रतिकूल वास्तव में नहीं है प्रतिकूलता वो कर्मों के कारण है समझ में के कारण है उस कारण से हेतु होता है ये व्यास भाष्य जो है ना जितने सूत्रों के भाष्य है सबसे पुराना है सबसे तर चीन व्यासभाष है यहाँ तक कहते हैं दूसरे दर्शन के सूत्र भी व्यास भाष्य के बाद ही लिखे गए हैं। ऐसा तक लोग कहते हैं तो ये पूरा ये जो है ना वैदिक धर्म का सनातन धर्म का ये विचार रहा है वस्तु होने दृष्टि और ये सब जो वाद हैं, कि जब ज्ञान नहीं है तो विषय नहीं है ज्ञान के काल में विषय है ये सब जो है बुद्धों का नकल है बुद्धों का ग्रंथ खोल के देखो पूरा पूरा यही मिल जाएगा ये वैदिक मतलब यही वैदिक मत है यह प्राचीन मत है यह वैदिक मत है अब खंडन खंड खाद्य में तो श्री हर्ष ने गौरव के साथ अपनी समता बुद्धों के साथ करते हैं बौद्धों के साथ गौरवपूर्ण अपनी क्षमता करते हैं और न्याय वगैरह को बहुत ही मानते हैं द्वैतवादी कहते हैं अपनी क्षमता बुद्धों के साथ करते हैं आचार्यकार का पूरा जंग चला गया बुद्धों को प्राभूत करने के लिए और बाद वालों ने उसी को स्वीकार कर लिया शंकर तो भाषा के टीकाकार भी उसी का प्रभावी करना चाहते संक्षेप शारीरक से बदल गया शंकराचार्य परिश्रम पर सत्ता लिखा लोगों ने दाद बाल वालों ने उमटा उमटा लिखकर ये सब तो ये सब बहुत ये सब कोई भी ऐसा समझ सकता है युक्तियां है ना तब देखना इसका भास् शंकर भाषा बड़ी धर्म आख्या दिवस कितना सुंदर लिखा है सब लोग मानेंगे नहीं क्योंकि संस्कार दूसरे प्रबल हो गए हैं बहुत दूसरा धर्म के मानेंगे बहुत बढ़िया शंकर में लिखा है शंकर ने काम अपनी जगह ठीक किया है तो बड़े लोग बुद्धों से प्रभावित हो गए यहाँ पर वास्तव में ये अब ज्ञान में इस बीते में जो कल्पना कहते हैं ज्ञान जरूर होती है कर्म से दूर नहीं होती है तो तुम्हारी बीमारी भी तुम्हारी कल्पना ही तुम्हारे अनुसार तो ज्ञान से ठीक कर लोग करने क्यों करते हो टेबलेट खाते हो किसी के साथ उत्तर नहीं होंगे झूठ बोलने का स्वभाव है भाई अपने सीधी बात अपने पाप कर्म से बीमारी आएंगे अगो अगो भी किसी कर्म से ही आएगी चाहे आप उसको दवाई खाइए चाहे भगवान नाम जपिए किसी भी प्रकार जो है ना सब भगवान का बिहार चल तो रहा है भगवान समर्पण बने रहिए सब चला ऐसा सब अब ये यही है ओम पूर्ण मदम पूर्ण